ऐत्र उपनिषद का हम लोग विचार कर रहे हैं इस उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा भाष्य में हो रही है संबंध भाष्य की चर्चा करते हुए भगवान भाष्यकार ने ये बताया कि उपनिषद का आरंभ केवल आत्म विज्ञान को बताने के लिए है मोक्ष के साधन के रूप में इस पर हिरण्यगर्भ को ही परम तत्व के रूप में स्वीकार करने वाले जो अन्य विचारक हैं उन्होंने ये आक्षेप किया कि उपनिषद यदि केवल आत्म विज्ञान को बताने के लिए हैं, तो केवल आत्मा ही यानी निर्विशेष आत्मा ही उपनिषद प्रतिपाद्य है ये निश्चित होना चाहिए ले, और इसको निश्चित करने के लिए सविशेष आत्मा की चर्चा होनी नहीं चाहिए फिर तो स इमान लोकान असृजत इत्यादि वाक्य जगत सृष्टा के रूप में आत्मा को बता रहे हैं जगत सृष्टा आत्मा व्यास जी ने पुराणों में हिरण्यगर्भ को बताया है और लोक में भी सविशेष में ही सृष्टित्व तो देखा जाता है और सामभ्यो गाम आनयक इत्यादि शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार भी सविशेष आत्मकर्तृ देखा गया है और वह व्यवहार यहां पर प्रतीत हो रहा है इसलिए मानना चाहिए कि उपनिषद में भी जगत स्रष्टा के रूप में सविशेष हिरण्यगर्भ रूप आत्मा को ही कहा गया है और वही उस हिरण्य भाव की प्राप्ति ही मोक्ष है और उसका साधन निर्विशेष आत्मज्ञान नहीं अपितु उपासना समुचित कर्म है इस प्रकार के आक्षेप का समाधान अन्यार्थ अनावगमान इस सूत्रवाक्य से भगवान भाष्यकार ने किया ये कहा कि निर्विशेष आत्मा से अन्य सविशेष आत्मा का भान तात्पर्य उपनिषद के तात्पर्य विषय तया नहीं हो रहा है उपनिषद के तात्पर्य विषय के बोधक सड़विध लिंग निर्विशेष आत्मा को बता रहे हैं उपनिषद के तात्पर्य के विषय के रूप में इसे टीकाकार ने उन छह लिंगों को स्पष्ट करते हुए अन्यर्थ अनुगमात के अवतरण में बता दिया है और हम लोग तथा इत्यादि भाष्य की चर्चा अब करना है हमको अन्यार्थ अर्थ अनुगम यहाँ तक की चर्चा हो गई ना न हाँ। हाँ। हाँ। तो तथा देवतानाम देवतादीना संसारिव दर्शयिष्यति अश्नायादी दोषवत्म तम पिपासाभ्याम अनुवारजत तक यह बताया गया पिपाशाभ्याम अन्तको अग्नियादि देवता है जिन देवता भाव की प्राप्ति को मोक्ष कहा जा रहा है उन देवताओं में संसारित्व को ही श्रुति बताएगी तम अष्णा पाशाभ्याम अन्वर्जत इत्यादि से इसलिए हिरण्यगर्भ स्वयं भी हिरण्यगर्भ के अंगभूत अग्निधि देवता संसारी होने से संसारी माना जाएगा और आगे कहते हैं दि मत सर्व सर्व संसार एव इसके अवतरण में टीकाकार लिखते हैं उससे पूर्व पूर्वोतक की टीका भी हम लोग पढ़ चुके हैं अष्टायादि मत सर्वम सर्व संसार इसका अवतरण है टीका में मत्वेपि मत्वेपि देवता भावस्य इति संसा अश्नायादमी देवता भावस्य अश्नायादमी निरतिशयसुखव मोक्ष आह इति तो ये कहते हैं तम अश्नापिपाशाभ्याम अन्वर्जत यह श्रुति हिरण्यगर्भ के भोगायतन वैराजपद नामक समष्टिस्थूल शरीर विशिष्ट हिरण्यगर्भ को संसारी भले ही बता रही है संसारी होने पर भी और संसारित्व का प्रयोजक क्या है अष्नायादिमत्व तो अष्टाद अष्नायादि मत्व होने के कारण हिरण्यगर्भ में संसारित्व होने पर भी अष्नायादिमत्व का मतलब सड़ उर्मी मत्ता तो सड़ षर्मी से युक्त होने पर भी माना नीरति से सुखवान देवता भाव होने से देवता भाव को मोक्ष रूप ही मोक्ष का स्वरूप ही नीरति से सुख है और वह नीरति से सुखवान हिरण्यगर्भ का अप्य है हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति का दूसरा नाम है अप्य, देवता अप्य और वह निरति से सुखवान होने के कारण उसी को मोक्ष माना जाए ये हिरण्य गर्भवादी की शंका होगी इसका समाधान करते हुए भास्कर भगवान कहते हैं कि अष्नायादिमत सर्वसंसार एव पर तु ब्रह्मणों अष्टायादि आश्ना, अत्य श्रुते तो मत सर्वम सर्वम में अनुस्वार है क्या तो मान सर्वम वस्तुजातम् या प्राणीजातम् लीजिए तो भूख प्यास आदि सड़ उर्मियों से युक्त प्राणी मात्र ये अष्नायादि मत सर्व शब्द का अर्थ निकलेगा वह संसार ही है का मतलब संसारी ही है संसार शब्द मत अर्थी अच प्रत्यंत मान करके संसारवान वन इस अर्थ में तो जो जो भी प्राणी अषनायादि से युक्त हैं, वह संसारी है तो परस्य तु ब्रह्मण है तो इसलिए ये जो कार्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ उनमें भी अषनायादि मत्व होने से संसारित्व ही होगा यानी अषनायादि मत्व संसारित्व का प्रयोजक ही है वहां पर अप्रयोजक नहीं शंका की जा रही थी कि संसारित्व तो, तो क्या आशनायादि मतव तो, तो माना जाए लेकिन संसारित्व तो न मान करके मुक्तत्व तो माना जाए मोक्ष रूप माना जाए लेकिन ये कहा कि जहां जहां आशायादि रहेंगे वहां बंधन ही रहेगा संसार का मतलब और जो परब्रह्म है उपनिषद का तात्पर्य विषय है सर्विध तात्पर्य निर्णायक लिंगों से निश्चित वो है निर्विशेष आत्मा परस्य ब्रह्मण कहो या निर्विशेष से आत्मन कहो तो परस्य तू ब्रह्मणो आश्नायादि अत्य श्रुते तो निरतिशय जो ब्रह्म है निर्विशेष जो ब्रह्म है उसे यहां पर परब्रह्म शब्द से कहा जा रहा है और उसमें आशनायादि जो छे उर्मिया हैं उन छे उर्मियों छे उर्मिया हैं संसारित्व की प्रयोजक और संसारित्व की प्रयोजक सड़ उर्मियों का अभाव होने से संसारित्व भी नहीं रहेगा संसारित्व का व्यापक अषना आदि मत्व है तो व्यापक का जहां अभाव रहेगा जहां अग्नि नहीं रहेगा वहां धुआ भी नहीं रह पाएगा व्यापक के बिना व्याप्य कहीं नहीं रहता तो अषनायादि मत्व रूप व्यापक का अभाव परब्रह्म में होने से क्या होगा कि संसारित्व तो भी नहीं रहेगा इसलिए परब्रह्म कहो या निर्विशेष आत्मा कहो केवल आत्मा कहो जो हो सर्विध तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से उपनिषद के तात्पर्य विषय के रूप में निश्चित हुआ है तद रूप से अवस्थान ही मोक्ष माना जाएगा न कि हिरण्यगर्भ भाव से अवस्थान इस अभिप्राय से कहा कि परस्य तू ब्रह्मणों अषनायादि अत्य श्रुते तो संसारित्व के प्रयोजक अश्नायादि का अत्ते अभाव अत्य अभाव परब्रह्म में बताने वाली श्रुति से ये निश्चित होता है कि प्रयोजक अषनायादि के न होने से तत्प्रयुक्त संसारित्व भी परब्रह्म में नहीं है अपरब्रह्म तक संसारित्व है और उस परब्रह्म रूप से अवस्थान का नाम मोक्ष होगा थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए अश्नाया देर क्या हाँ। तो अश्नायादेर इति सुखवत्व इत्यर्थ तो जो अश्नायादी हैं छे उर्मिया ये दुख से दुख की व्यापक है दुखनीय का मतलब दुख व्यापकवात तो अर्षना देर दुखनीय तत्वात यानी दुख की व्यापक हो जाएगी दुख से व्याप्त हो जाएगी तो इसलिए क्या होगा कि जहां जहां अश्नायादि रहेगा वहां वहां दुख भी रहेगा ही तो दुख के भी रहने से फिर मोक्ष कैसे माना जाएगा मोक्ष तो है दुखों का अत्यंता भाव और निरतिशय सुख स्वरूप ये मोक्ष है ना और जहा अस्नायादि होगा वहां दुख जरूर रहेगा तो अस्नायादेर दुख नियतवा का मतलब दुख व्याप्त होने दुख से व्याप्त है अर्थात तो दुख व्यापक है अस्ना व्याप्य है तो व्याप्य व्यापक के बिना नहीं रहता तो जहां अस्ना होंगे तो वहां दुख जरूर रहेगा जैसे जहां धूम होगा वहां अग्नि जरूर रहता है तो निरतिशय सुखवत्व तस्य असिद तस्याने देवताप्य कहो या हिरण्यगर्भस्य गर्भ कहो तो हिरण्यगर्भ में निरतिशय सुखवत्व नहीं होगा तो तो क्या लोक संग्रह अर्थ दुख तो लोक संग्रह इससे क्या होगा आ, दुख दुखा दिखाने से नहीं लोक को शिक्षा क्या मिलेगी कि दुख रूप हिरण्य भाव के प्राप्ति के साधन में प्रवृत्त हो जाए? तो ये हिरण्यगर्भ यदि केवल हिरण्यगर्भ रूप से देखते उपाधि से युक्तया देखते हैं तो अश्नायादि मत्ता वहां पर भी होने से दुख जरूर रहेगा ये निश्चित होने से हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति भी संसार ही है संसार की प्राप्ति ही है वहाँ तक संसार ही है ये निश्चित होने से कर्म फलत्व तो निश्चित होने से श्रुति कहती हैं नास्ती अकृत कृतेन इति तद विज्ञाथम सगुरुमेव अभिगछे तो जो अकृत है मोक्ष वो कर्म फल नहीं है तो जो कर्म फल नहीं है मोक्ष वह कृत यानी उपासना समुचित कर्म से नहीं होगा नास्तिक अकृत कृतेन का अर्थ है कर्मणा तो कर्म फल जो भी होगा वह अष्टायादि मान होने से दुख रहेगा उसमें लेकिन यह है कि किसी में दुख की मात्रा अधिक सुख की कम किसी में दुख की और सुख की मात्रा बराबर किसी में दुख की मात्रा बहुत ही कम सुख की मात्रा अधिक ये तारतम्य तो रहेगा सुख दुख के न्यून अधिक के रूप तारतम्य तो रहेगा लेकिन ये रहेगा ही रहेगा ऐसा ज्ञापन होने से वैराग्य होगा इसलिए ये बताया जा रहा है कि वहां तक संसार है और संसार से विरक्त चित्त पुरुष को ही नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य होगा और वैराग्यवान को ज्ञान होगा यदि हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति तक का जो संसार है उनमें थोड़ा भी राग रहेगा तद विषय वासना चित्त में रहेगी तो ज्ञान में प्रतिबंधक बनेगी ये दि, दिखाना है और उपनिषद का परम तात्पर्य परब्रह्म ही है तात्पर्य का विषय हिरण्यगर्भ नहीं है जो हिरण्यगर्भवादी हैं हिरण्य गर्भ जिनको कहा जाता है उनका मानना है यही परम तत्व तो इससे आगे कुछ नहीं है हिरण्य भाव की प्राप्ति ही मोक्ष है उनके इस भ्रम को तोड़ने के लिए ये बताया जा रहा है हिरण्य का जो भ्रम है उसे निवृत्त करने के लिए बताया जा रहा है तो थोड़ी टीका है कि अश्नायादेर दुख नियतत्वात सुख तस्य सुखवत्व इति संसारितम इथ तो अश्नायादि में दुख की व्याप्ति होने से अस्नायादि का व्यापक दुख होने से मान जो भी होगा वह न्यून अधिक दुख से युक्त तो होगा ही होगा तो इसलिए निरतिशय निरति सुखवत्व यानी दुख रहित तो सुखवत्ता ये निरति सुखवत, निरतिश सुखता है और निरतिशय सुखवत्व तस् असिदम यानी हिरण्य गर्भ में निरति से सुखवत्ता की असिद्धि हुई संसारी त्यर्थ इसलिए वो भी संसारी ही है जो भी कर्मफल होगा और कर्मफल का अधिकारी बनेगा वह कर्मफल अश्नायादि आशनाया, से युक्त होने से दुख युक्त ही रहेगा और कर्मफल का अधिकारी संसारी ही माना जाएगा भोक्ता ही माना जाएगा अब परस्यतु ब्रह्मो अष्नायादि अत्य श्रुते ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं पहला जो था मत सर्वम संसार ये वही वा। तक वाक्य है भाष्य में ये के बाद में पूर्ण विराम हो तो और अच्छा उसमें है कि नहीं नई पुस्तक में हा? ये के पास पूर्ण विराम होना चाहिए टीकाकार परस्यतु ब्रह्मणु अष्नायादि अत्य श्रुते इससे ये अलग अवतरण लिखते हैं ्रम्हण इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए यशेष आत्मस्वरूप अवस्थानस्य विषयादि विषयादिहित न इति तद असत ये जो हिरण्य गर्भवादी है ये कहते हैं कि संसार के सारे अनुकूल जो विषय है वो सब उपलब्ध है हिरण्यगर्भ को इसलिए हिरण्यगर्भ में संसार के सारे सुख है और जहां संसार के सारे अनुकूल विषय हैं जिसके पास जो संसार के सारे अनुकूल विषयों का स्वामी है उसे माना जाएगा से सुखवान उसमें निरतिशय सुखवत्व तो रहेगा ऐसा भ्रम है किनका हिरण्य गर्भवादी का उनके इस भ्रम का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं इसलिए कहा कि यच्च निर्विशेष अवस्थानस्य विषयादि रही न तो जो मोक्ष आत्मस्वरूप है यानी परब्रह्म है उस रूप से अवस्थान वेदांतियों के अनुसार मोक्ष है निर्विशेष आत्मस्वरूप से अवस्थान का नाम है मोक्ष ये वेदांति का मोक्ष है सिद्धांतियों का इस पर हिरण्य कहते हैं कि विषयादि रितत्व न तो निर्विशेष आत्मस्वरूप में तो कोई अनुकूल विषय न होने से विषयादि इसमें आदि शब्द से इंद्रियादियों को लेना समर्थ इंद्रियादि अनुकूल विषय हो लेकिन इंद्रिय समर्थ न हो भोगत समर्थ न हो तो भी ओ सारे अनुकूल विषयों से होने वाले सुख का अनुभव करना संभव नहीं हो पाएगा ना इसलिए विषय आदि में आदि शब्द से उन सब को लेना जो जो विषय सुख का साधन है वो सब स्वयं विषय और आदि शब्द से कार्यकरण संघात तो विषयादि रही तत्व न और निरतिश ब्रह्म में न विषय है न भोगायतन है स्थूल शरीर न भोगोपकरण इंद्रिया है इन सब का अभाव होने के कारण क्या होगा कि दे कहा गया तो विषय विषय विषयादि रही तत्वेन न मोक्ष इसलिए निरति से आत्मरूप से अवस्थान को मोक्ष नहीं कहा जा सकता ये यदि कहते हैं हिरण्य हिरण्य है गर्भवादी तो उनका ये कथन तद असत तद शब्द से लेना इस कथन को यदि यत इति यत ऐसा जो हिरण्य गर्भवादी का कथन है वह असत है गलत है क्यों गलत है कहते हैं तस्य यो अश्नाया पिपा से शोकम मोहम जरा मृत्युम अत्येती इति अश्नायादी अत्य श्रुते दुख क्या लिखा है दुखा प्रसक्त हाँ तो यहाँ अप्रसंग दुखा प्रसंग ये हुआ है प्रसक्त ठीक है दुखा प्रसक्त तो तस्य यो अस्ना पिपासे तो तस्य शब्द से लीजिए निर्विशेष आत्म स्वरूप को तो निर्विशेष आत्म स्वरूप में क्या है तो यो ये श्रुति बता रही है यो अश्ना पिपासे से ऐसा लगाना कि निर्विशेष आत्मा वह है जो अष्ना पिपाशा से रहित है अत्यतिकार्थ अतिक्रमण करके स्थित है निर्विशेष ब्रह्म भाव से जो अवस्थित होगा उसमें भूख और प्यास रूप सड़ उर्मियों में से यह दो उर्मिया नहीं रहेगी उनका वो अतिक्रमण करेगा जब निर्विशेष ब्रह्म भाव से अवस्थित होगा तो और दूसरी दु, चार उर्मियों को बताया जा रहा है यो शोकम मोहम अत्यती ऐसे लगाना और जरा मृत्यु अत्येती तो ये छर्मिया अष्नाया आश्ना, पिपा पिपासे शब्द से बताई गई दो शोकम मोहम से बताई गई दो और जरा मृत्यु शब्द से बताई गई दो ऐसे छे हो गई तो ये जो छर्मिया है इनका अतिक्रमण करके अवस्थित है कौन जो निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थित हुआ विद्वान निर्विशेष ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव कर रहा है जो उसको यो शब्द से लेना तो अस्नादी अत्य श्रुते तो श्रुति में श्रुति तो यहां से है यो अषनाया पिपा पिपासे शोकम मोहम्म जरा मृत्युम अत्येती यहां तक श्रुति है तो शुरू में जो तस्य शब्द है ना वह तस्य शब्द है निर्विशेष आत्मरूप से अवस्थित हुए विद्वान का परामर्शक और निर्विशेष आत्मरूप से अवस्थित विद्वान कौन है इन छे उर्मियों से रहित तो यो यानी निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थित विद्वान और तस्यादि अत्य श्रुते ऐसा अन्वय करिए तो निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थित हुए विद्वान को श्रुति कहती है कि उसमें अषनायादि छर्मिया नहीं रहती हैं। उनका अभाव है इनका अभाव होने से दुख भी नहीं रहेगा तो अत्य श्रुते तनियत जो दुख है वह प्राप्त नहीं होगा अषनायादि के न होने से अर्षनायादि पूर्वक होने वाला जो दुख उसके भी प्राप्ति का प्रसंग नहीं होगा अप्रसक्त दुखा प्रसक्त क्या दे दे दे दे। क्या कहा आते शब्द दो बार आया? जरा मृत्युम अत्येती यहाँ तक श्रुति है ये बताया ना कि ये श्रुति यो से लेकर के जरा मृत्युम अत्यति यहाँ तक है श्रुति तो यह श्रुति बता रही है कि निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थित हुआ जो विद्वान वह अष्नाया पिपादी से अतीत रहता है। तो नहीं बैठा तो ये अषनायादि अत्य श्रुत तो तनियत तन दुख दुखा प्रसक्ते तो तनियत तन यानि अषनायादि नियत जो दुख है उसकी प्राप्ति नहीं होगी उसकी प्रसक्ति यानि प्राप्ति और अप्रसक्ति का अर्थ अप, है अप्राप्ति तो दुख की अप्राप्ति होने से निरति से ब्रह्म रूप से अवस्थान में दुख की अप्राप्ति होने से निरतिशय सुखवत्ता रहेगी उसमें दुख रहित तो सुख का नाम है निरतिशय सुख तो निरतिशय सुख कहा रहेगा निर... निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान रूप जो मोक्ष है उसमें रहेगा ये वेदांति का मोक्ष है सिद्धांतियों का मोक्ष है और हिरण्य गर्भ रूप से अवस्थान ये मोक्ष हैं हिरण्यगर्भ को ही परम तत्व मानने वाले विचारकों का उनके दृष्ट उनके यहाँ हिरण्यगर्भ पद में हिरण्यगर्भ रूप से अवस्थान में निरतिशय सुखवत्ता नहीं रहेगी क्योंकि अषनायादि युक्तता होने से दुख की प्राप्ति रहेगी दुख की अप्राप्ति के लिए जरूरी है अषनायादि राहित्य का अत्य, वो पर परब्रह्म में श्रुति बता रही है और आगे कहते हैं स्वत आनंदो ब्रह्मेत व्यजात तो श्रुतरात अमुस्म स्वर्गे लोकहा लोक आनंद रूपता स्वर्ग शब्दस्य सुख सामान्य वाचित्वात् स्वर्गे लोके इतः इत्यादि लोक ब्रह्मविद स्वर्ग शब्द प्रयोगात् तो ये कह रहे हैं एक तो दुख, दुखा भाव को बताने वाली श्रुति निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान ही मोक्ष होगा इसे दिखाने के लिए जरूरी होगा जिसको निरति से सुख रूप दिखाना है उसमें दुख का लेश भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल दुख नहीं होना चाहिए दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति होनी चाहिए तो दुख का दुख का रहना कहा होता जहां है जहां आशना आदि होती हैं तो आशनायादि निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान में नहीं है सड़ूर्मिया इसलिए वहां दुख नहीं रहेगा तो दुखा भाव बताकर के खाली दुखा भाव होने मात्र से निरति से सुखवत्ता सिद्ध नहीं होगी साथ में सुख रूपता भी सिद्ध होनी चाहिए ना तो सुख रूपता को भी बताया जा रहा है निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान को ही सुखरूप बताया जा रहा है इसके लिए ये कहते हैं आगे कि स्वतच आनंदो ब्रह्मे ति बैजानात इति श्रुत्यंतरात तो आनंदो ब्रह्मे तिवेजानात ये श्रुत्यंतर है श्रुति शब्द से लेना ऐतरेय श्रुति को और श्रुतियंतर शब्द से लिया जाएगा कृष्ण यजुर्वेदी यह वल्ली में आई हुई यह श्रुति आनंदो ब्रह्मे तिव्य जानत वरुण जी ने य तो आयिमानी भूतानी जायन्ते इत्यादि ब्रह्म का लक्षण तटस्थ लक्षण बता करके ब्रह्म जिज्ञासु भृगु को कहा कि यह लक्षण जिसमें घटेगा उसे तुम ब्रह्म जानो और विचार करो तो, तो विचार करके पहले अन्न में ही ये लक्षण घटता हुआ देखा ब्रह्म का इसलिए अन्नम ब्रह्मे तिवे जाना तक अन्न को ब्रह्म के रूप में मैं जानता हूं ये कह करके आए फिर उन्होंने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व फिर से विचार करो विचार रूप तब से ब्रह्म को जानो, ऐसे कई पर्याय में ओ, विचार करने के लिए कहा गया और अंतिम पर्याय में ये निर्धारण हुआ कि आनंद में ही क्या हुआ ये ब्रह्म का बताया हुआ लक्षण समन्वित होता निश्चित हुआ समन, समन्वित हो रहा है यह निश्चय हुआ आन, और ये कहते हैं भृगुजी वरुण जी के पास कि आनंदा देव खलुमी भूतानी जायते आनंदे न जाता जीवंती आनंदम प्रयती अभिसंविशंति आनंदम ब्रे आनंदो ब्रह्मेती व्यजानत तो आनंद ही ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म का लक्षण आनंद में घट रहा है तो यहाँ पर श्रुति ब्रह्म को यानी निर्विशेष ब्रह्म को आनंद स्वरूप बता रही है ना आनंद में ही ब्रह्म का लक्षण घट रहा है का मतलब तो आनंद ही आनंद स्वरूप ही ब्रह्म है आनंद का ही दूसरा नाम है सुख तो इस प्रकार सुख स्वरूप भी है निर्विशेष ब्रह्म और आशना से रहित होने से दुख से भी रहित है तो जहां दुख नहीं है और सुख ही सुख ही सुख है उसी का नाम तो मोक्ष है दुख रहित सुख का नाम है मोक्ष तो इस प्रकार ये आनंद स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म को श्रुति बता रही है स्वतः शब्द से लीजिए स्वयं श्रुति आगे हैं आ, आमुस्मिन स्वर्गे लोके इति आनंद रूपता अवगम तो श्रुति ने ये कहा कहाने यह आयत्र उपनिषद में भी आगे ये वाक्य आएगा कि आमुस्मिन स्वर्गे लोके यहां पर स्वर्ग शब्द का अर्थ है सुख तो और लोक शब्द का अर्थ है ज्ञान तो स्वर्ग स्वर्गलोक का मतलब इंद्र जिस लोक के अधिपति हैं वह स्वर्गलोक नहीं उसको भी स्वर्ग कहा जाता है लेकिन यहां उपनिषद में स्वर्ग शब्द स्वर्गलोक का अर्थ है चिदानंद लोक शब्द का अर्थ है चित्त और स्वर्ग शब्द का अर्थ है आनंद तो और अमुस्विन स्वर्ग के का मतलब ये लौकिक सुख से परे जो है इसे दिखाने के लिए अमुस्विन है लौकिक सुख तो इंद्रिय ग्राह्य है मनोग्राह्य है ना अंतर इंद्रिय ग्राह्य है और ये अतिंद्रिय है तो शब्द बता रहा है अतिद्रिय जो चित स्वरूप आनंद है उस आनंद में अवस्थान हो जाता है ब्रह्मज्ञ का इति यहा आनंद रूपता अवगमात तो निर्विशेष ब्रह्म में आनंद रूपता का निश्चय यहां पर भी होता है और स्वर्ग शब्द से सुख सामान्य वाचित्वात तो जो स्वर्ग शब्द है वह सुख सामान्य का वाचक है यानी सुख विषय सुख को भी बताता है निरतिशय सुख को भी बताता है तो यहां पर ये सुख शब्द का जो विशेषण है अनंत सुख शब्द के वाचक स्वर्ग शब्द का जो विशेषण है अनंत वह विशेषण के सामर्थ्य से स्वर्ग शब्द अनंत सुख को बताएगा अनंत का अर्थ है देश काल वस्तु से अपरिछिन्न जो सुख तो विषय सुख तो देश काल वस्तु से परिचिन्न होता है इसलिए यहां पर लिखते हैं कि अनंते स्वर्गे लोके ब्रह्म विद स्वर्गम लोकम इत ऊर्ध्या स्वर्गे लोके यहाँ पर अनंते ये जो स्वर्ग लोक का विशेषण है तत्साम यहाँ पर लिया जाएगा देश काल वस्तु से अपरिछिन्न जो सुख सुखात्मक लोक है यानि चेतन है निर्विशेष ब्रह्म है और वही स्वर्गलोक यानी निर्विशेष ब्रह्मात्मक स्वर्गलोक ब्रह्मविद ब्रह्म को प्राप्त होता है का मतलब उस रूप से अवस्थित होता है ब्रह्मज्ञानी, ज्ञानी इत विमुक्ता इत शब्द से लेना कर्म फल की प्राप्ति कर्मफल जिस कर्म जो कर्म का फल रूप सातिशय सुख है हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति तक इत से लेना और ऊर्ध्वम का अर्थ है इससे अनंतर जो ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त होने वाला सुख है वह विमुक्ता मोक्ष रूप सुख है निरतिश सुखात्मक मोक्ष है उनका इत्यादि श्रुतिशु ब्रह्मानंदे स्वर्ग शब्द प्रयोगच्य तो इन श्रुतियों में ब्रह्मानंद में यानी निरतिश सुख में ही स्वर्ग शब्द का प्रयोग होने से भी ये निश्चित होगा कि निरतिशय ब्रह्म रूप से अवस्थान ही निरतिशय सुखरूप है दुखरहित सुखात्मक है और वही परम पुरुषार्थ है मोक्ष है इसे कह रहे हैं कि तस् विषयाभावे पुरुषार्थवाद मोक्ष पढ़्य तो इति तो तस्य तने वो जो निर निर्विशेषात्मरूप से अवस्थान है उस अवस्थान में विषयाभावेपि पूर्व ने यही कहा था ना कि हिरण्य भाव की प्राप्ति होगी तो सारे अनुकूल विषय आदि होने से निरतिशय सुखवत्ता रहेगी उसके लिए सिद्धांतियों ने कहा था कि तद असत ये पूर्व का कहना गलत है गलत क्यों है उस, उसमें ये जितने भी पंचमेंत हेतु है ना वो बताए गए हैं अष्न आदि अत्य श्रुते तनियत दुखा प्रासक्ति और ये सब श्रुतियां भी श्रुतियों के द्वारा निरतिशय सुख रूपता बताई गई है ये सब इससे ये निकला कि से सुख स्वरूप से सुख स्वरूप जो ब्रह्म है उस रूप से अवस्थान का नाम ही मोक्ष है वहां विषयाभाव होने पर भी निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान का नाम ही मोक्ष होगा पुरुषार्थत्वात्त मोक्ष व्यक्ति को सुख चाहिए चाहे वो विषय से मिले या बिना विषय से मिले देश काल वस्तु निरपेक्ष सुख मिल जाए तो इससे बढ़कर के और क्या चाहिए सापेक्ष सुख पराधीन सुख नहीं चाहते व्यक्ति इसलिए पुरुषार्थ कहा जाता है पुरुष अन्य जीव जिनकी अपेक्षा करता है जिसकी अपेक्षा करता है वो पुरुषार्थ है तो निरतिशय सुख की ही अपेक्षा करते हैं जीव इसलिए पुरुषार्थत्व तो हो जाएगा और पुरुषार्थत्व तो होने से मोक्ष तो हो, सिद्ध होगा किसमें निरतिशय क्या निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान में मोक्ष तो सिद्ध होगा इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा भगवान भाष्यकार ने कि परस्यतु ब्रह्मणु अष्टायादि अत्य श्रुते जो परब्रह्म ब्रह्म है वह अषनायादि से रहित होने से दुख से रहित होगा और आनंदो ब्रम्ति बैजानाथ इत्यादि श्रुतियां उसे सुख स्वरूप भी बता रही है तो दुख रहित तो सुख का ही नाम है निरति से सुख और निरति से सुख रूपता विषयादि का अभाव होने पर भी निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान में सिद्ध होने से वही परम पुरुषार्थ है मोक्ष है ये सिद्ध हुआ भवतु एवं इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है इसकी चर्चा हम लोग टीका सहित तो भाष्य की कल